लेसन 15 पेज नंबर 165 छोटू मेरे समान समझदार है छोटू मेरे बराबर बड़ा है छोटू मेरे जैसे मजबूत है छोटू मेरी तरह होशियार है यहाँ कोई राम के जैसे अच्छा लिख नहीं सकता यहाँ कोई राम की तरह काम नहीं कर सकता मोहन छोटू से बड़ा है मोहन छोटू से समझदार है पेज नंबर वन सिक्सटी सिक्स छोटू की अपेक्षा मोहन समझदार है छोटू की बनिस्बत मोहन मजबूत है तुम मुझसे होशियार हो तुम मुझसे अधिक होशियार हो तुम मुझसे भी बढ़कर होशियार हो तुम मुझसे कहीं होशियार हो और अच्छा कपड़ा दिखाओ यह इमारत सबसे ऊंची है मोहन अपनी कक्षा में सबसे पतला है मोहन सब छात्रों से पतला है पेज नंबर 167 हम दोनों में तुम बड़े हो उन तीन छात्रों में वह बड़ा है उन तीनों में से वह बड़ा है बड़े से बड़ा लड़का बड़ी से बड़ी लड़की कम से कम खर्च ज्यादा से ज्यादा आय उच्च उच्चतर उच्चतम प्रिय प्रियतर प्रियतम बेहतर बेहतरीन बदतर बदतरीन ज्यादातर पेज नंबर वन सेवेंटी वन अपेक्षा की अपेक्षा उच्च खर्च छोटू बनिस्बत की बनिस्बत सस्ता होशियार आय इमारत कोरियाई प्रिय मजबूत समझदार हल्का